संगाना रंदसा मंगलाकर्ता वंदे विनायक वंदे विदेहनया पदपुंडीक शौरसौरभ सहित योगी चित हंतमनिष् मुनिहंस्यं सनमानि परीत दूरवादल्युति तरुण्यनें विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशोर मूर्तिम पूर्ति मनोरथ यत्रयत्र रघुनाथ भुआ भजानकीशुनाथ कीर्तन त्रतमस्तकांजि स्वारी परिपूर्ण लोचनमत राक्षक गंगा तरंगरमणीय जटाकलाप गौरीर विभूषितम भाग नारायण वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गाव शि राम के अनुमत हो सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जनन जनक राजेश के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 पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन वंदनीय विद्वजन भगवत चरण कमलानुरागी अनुरागी श्रद्धा श्रद्धामयी माताओ श्री हनुमान जी महाराज के भावमयी उपस्थिति में और उन्हीं की अकारण करुणा और मंगलमयी प्रेरणा से श्री रामचरित मानस के आधार पर भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की चारू चरितावली का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुलकर मस्ती के साथ बोलें जय सियाराम जय जय सियाराम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 जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय शाम जय शिया राम जय सियाराम जय जय सियाराम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भग मंगल रे उमा सहित जे जपत पुरा री उमा सहित जे जपत पुरा रे जय राम जय जय श राम जय श राम जय सुम पवन सुत पावन राम सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम अपने बसे राखे राम जय राम जे जय राम जय राम जय जय राम िया राम जय जय शिया राम जय श्रिया राम जय जय जय राम जय जय शिया राम जय श जय जय जय जय शिया राम जय जय Jai Sri Ram, Jai Jai Teeram, Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram, Jai Teeram, Jai Jai, Jai Sri Ram, Jai Jai.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 जय जय श्री राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्रिया राम राम जी महाराज हनुमान जी महाराज की श्री तुलसीदास जी महाराज की पून होत जनमन भरत को शराष हो तनमन भरत को शरा जन्मन भरत राम नमना को मना भरा तुको मुनिम आगम जम सम विषम व्रत आचर कोशिय राम प्रेम दुखदारदारित दूषण सोज सुने से हरत को कलिकाल हर ठे राम सन मुख कर राम प्रेम हो तो जनम न भरत सीताराम प्रेम से परिपूर्ण श्री भरत जी का यदि जन्म न हुआ होता मुनियों के मन के लिए भी जो अगम है ऐसे यम नियम सम आदि विषम व्रतों का आचरण कौन करता दुख दरिद्रता दाह दूषण दंभ आदि जो हैं अपने सुयस्क के बहाने इनका अपहरण कौन करता तुलसीदास जी महाराज की यह भावाभिव्यक्ति है श्री भरत जी के लिए और अंत में वे कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास ऐसे सठ को भगवान श्री राम के सन्मुख करके शरणागति लाभ कौन दिलाता अद्भुत है श्री भरत जिनके लिए स्वयं भगवान श्री राम ऐसा कह रहे हैं भरत कहे सोई की भलाई भरत कहे सोई अस कही राम रहे अर गाई, अर गाई भरत कहे भरत जो कहेंगे वही करने में भला होगा सबका ऐसा कहके श्री राम जी मौन हो गए भगवान ने कहा मन प्रसन्न न कर सकुच तज कहा करो सोई आज प्रसन्न मन से संकोच छोड़कर भरत तुम जो आज कहोगे अभी मैं उसका पालन करूंगा कहा करो सोई आज यद्यपि श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए राखे राय सत्य मुहित्यागी मेरे पिता महाराज दशरथ ने सत्य वचन का पालन किया और उस वचन के लिए मेरा त्याग किया यद्यपि वे मेरे बिना नहीं रह सके तो उन्होंने देह त्याग दिया राखेऊ राय सत्य मोहि त्यागी तनु हरेऊ प्रेम पन लाग वचन की रक्षा के लिए मेरा त्याग किया और मेरे त्याग को सहन नहीं कर सके तो देह का त्याग कर दिया ऐसे परम प्रेमी पिता महाराज दशरथ के वचन को मिटाने में मुझे संकोच तासु वचन मेटत मन सोचू श्रीराम यही नहीं रुकते यद्यपि ऐसे स्नेह के साक्षात स्वरूप महाराज दशरथ पिताश्री के वचन को मिटाने में मुझे संकोच है किंतु श्रीराम रोपड़े इसके बाद भी ते ही ते अधिक तुम्हार संकोच भरत इससे भी अधिक तुम्हारा संकोच है पिता का वचन टूटे तो टूटे मेरी बात जाए तो जाए पर गुरुदेव ने कह दिया है इसलिए भरत कहे सोई किए भलाई भरत तुम जो कहो मैं वही करूंगा और आज तक श्री राम ने ऐसी बात किसी के लिए नहीं कही जो भरत जी के लिए कह देते हीते अधिक तुम्हारा संकोच पिता के वचन से भी अधिक तुम्हारा संकोच है यही है प्रभु का नियम बदलते देखा अपना मान टले टल तल जाए जन का मान न टलते देखा लेकिन भरत मैं एक ही इच्छा रखता हूं मन में तुम प्रसन्न रहो इसलिए मन प्रसन्न करी प्रसन्न मन से मन प्रसन्न करी सको चित्ता जी कहा कहो क्या चाहते हो और तुम कहोगे तो वह मैं करूंगा कल नहीं कहो करो सोई आज इसके बाद श्री राम मौन हो गए पर यह किसी ऐसे वैसे का वचन नहीं था रामो दुभिर नभासते सत्य संध रघुवन वचन सुनिभा सुखी समाज सारा समाज सुखी हो गया कि सत्य व्रतधारी श्री राम का वचन है रघुवंश्री राम का वचन है अब तो भरत भैया बस कह दे सी राम प्रेम पीयूष श्री सीताराम प्रेम से परिपूर्ण है श्री भरत और जो प्रेम से भरा होता है उसके मन में भाव होता है और जहां भाव होता है वहां अभाव नहीं होता और जहां अभाव नहीं तो वहां मांग कैसे मांगना तो वही है जहां अभाव है। वैसे देखा जाए यह स्थान तो महापुरुषों की चरण धूलि से पवित्र हुआ है संस्कार हम आपको मिले उन्हीं की छो छत्र छाया में बैठकर आज हम लोग सत्संग लाह प्राप्त कर रहे हैं नहीं तो प्रायः शहरों की और गांवों की मानसिकता में एक ही अंतर है एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि गांव में और शहर में आपको क्या अंतर लगता है हमने कहा गांव वाले भिखारी को भी साधु समझते हैं गांव वाले भिखारी को भी साधु समझते हैं और शहर वाले साधु को भी भिखारी समझते हैं हालांकि दोनों ऊपर से दिखते एक जैसे ही हैं। भिखारी के पास भी बाहर जिन वस्तुओं का अभाव है साधु के पास भी लेकिन एक अंतर है क्या बाहर वस्तुओं का अभाव है भिखारी के जीवन में और भिखारी के मन में उस अभाव का भाव है और साधु कौन का साधु के जीवन में बाहर के सुख साधनों का अभाव तो है पर उसके मन में उस अभाव का भाव नहीं है भीतर तो भगवान के भाव से भरा है जाहि ही विधि राखे राम ताही विधि रही है तो जहां अभाव है ही नहीं जो भगवान की भक्ति के भाव से भरा है जो रिक्त ही नहीं है वो अतिरिक्त क्यों चाहेगा और सचमुच जो रिक्त होते हैं वो कुछ चाहते हैं जो अतिरिक्त होते हैं वो अतिरिक्त चाहते हैं अतिरिक्त हैं पर श्री भरत भक्त है, भगवान कह रहे हैं कि मांगो आप कल्पना करो हम जैसे आदमी से अगर भगवान सपने में कह दें कि जो मांगना हो सो बता दो हम तुम्हारी सब मांगे पूरी करने के लिए तैयार हैं मान लो हम लोगों से आपकी बात नहीं जानता मैं अपनी कह रहा हूं सवेरे कितनी लिस्ट तैयार होगी हो सकता है दिन भर लिस्ट ही बनाते रहे और तो भी कुछ छूट जाए इतनी इच्छाएं लेकिन श्री भरत से जब भगवान ने कहा मन प्रसन्न करी सकुच तज कहा करो सोई आज श्री भरत उठकर खड़े हो गए हाथ जुड़ गए सिर झुक गया आंखों में प्रेमाश्रम शरीर में रोमांच जिन्हें देखकर महात्मा भाव विह्वल हो जाते हैं और वे श्री भरत एक ही बात कहते प्रभु आपने जो कहा है उसी वाक्य को यदि मैं थोड़ा सा बदल दूं और यह परिवर्तन श्री तुलसीदास जी ने किया है, बिल्कुल भक्त और भगवान की एक ही बात है वह अंतर क्या है? इस अंतर को समझ भगवान कहते हैं मन प्रसन्न कर सकुच तज कहा करूं सोई आज यह श्री राम जी कहते हैं और भरत जी ने क्या कहा प्रभु प्रसन्न मन सकु तजी जो यही आय सुदेव सो सिर धरी धरी करही सब मिटई अनट और आप वाक्य देखो भगवान कहते दे, मन प्रसन्न करी सकुच तज कहा करो सोई आज और श्री भरत कहते प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो यही आयस देव भगवान कहते हैं कि भक्त जिसमें प्रसन्न रहे वही मैं करूंगा और भरत जी कहते हैं प्रभु आप जिसमें प्रसन्न हो वैसा ही आदेश हमें दें और उसका पालन करने में ही हमारा भला है भक्त यही कहता अपनी इच्छा की पूर्ति में भला नहीं है भगवान की आज्ञा पालन करने में ही अपना कल, अपना भला है अच्छा जो अब भगवान से अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं वे भगवान के भक्त नहीं इच्छा के भक्त हैं पर चलो फिर भी भगवान से अपनी इच्छा रखना बुरा नहीं है वे भी सकाम भक्त हैं लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वे तो भगवान से नहीं चाहते वे तो भगवान को ही चाहते हैं तुम जिसमें प्रसन्न लगाओ। श्री राम जी क्या उत्तर देते कहे भरत जोड़ी जुगहा रघुवर लौटी चलो कहे भरत जोरी जुग हा रघुवर लौटी चलो कहे भरत जोड़ी जुगहा भरत जी ने दो तीन विकल्प रखे हैं मानस सम्मत भाव ही इस पद्य में है श्री भरत सब की ओर से यही कहते हैं राम जी इन सब का मत तो यही है कि आप अयोध्या लौट चलें गृह फेदी लक्ष्मण रिपु न गृह फेरी लक्ष्मण रिपुसूदन नाथ चलो में साथ, रघुवर लौट चलो ये लक्ष्मण शत्रुघुन को अयोध्या लौटा देता अयोध्या की व्यवस्था देखेंगे मैं आपके साथ चलू और यदि यह उचित न लगे तो ना ही तो तीन हूं बंधु जा बन तीनों भाई हम वन में चले जाते और आप प्रभु कीजिए अवध सनात रघुवर लौट कल तुम बिन नाथ भई छन में सब विधि अवध अनात रघुबर लोट लो। एक बात है भरत तुम कह रहे हो कि लक्ष्मण शत्रुघुन को लौटा दूं अयोध्या और तुम्हें अपने साथ वन में ले चल अथवा तुम तीनों भाई वन जाने को तैयार हो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और मैं अयोध्या लौट जाऊं अयोध्या लौट जाऊं सबके साथ एक तुम्हें साथ लेकर वन चलूं दो तुम तीनों भाई वन जाओ और मैं जानकी जी की संग अयोध्या लौट जाऊं भरत इसमें तुम्हारी बात क्या उनसे? तुम अपनी बात कहो तीन चार बातें कही कह करो सोई आज तुम जो कहो कि मेरी रुचि यह है क्योंकि गुरु जी ने कहा मोरे जान भरत रुचि राखी भरत जी की आंखों में आंसू भर आए कहने लगे प्रभु इनमें से मेरी कोई बात नहीं ना तो मैं यह कह रहा हूं कि अयोध्या लौट चलो ना मैं यह कह रहा हूं कि लक्ष्मण शत्रुघ्न लौटा दिए जाए और मुझे वन में साथ ले चलो कह रहा हूं पर मेरी बात नहीं है मैं मेरी यह भी रुचि नहीं है कि हम तीनों भाई वन में जाए और आप अयोध्या जाए भगवान ने कहा तो तुम्हारी बात है क्या बातें इतनी हो रही हैं पर तुम्हारी बात का ही पता नहीं लगता किसी को पता नहीं लगता और भरत जब बोलने के लिए उठकर खड़े होते हैं तो सुनने वालों के कान खड़े हो जाते हैं क्या अब कुछ कहेंगे पर तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही किसी ने कहा कि भरत जी की बात समझ में नहीं आ रही अच्छा एक बात बताओ जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी जैसे अपना चेहरा दर्पण हो चेहरे ही दर्पण हो और हाथ में दर्पण लिए हो तो क्या दिखेगा उसमें यहां कुछ हो तो दिखे शीशे के सामने शीशा है तुलसीदास जी कहते हैं जैसे चेहरा दर्पण हो और हाथ भी दर्पण हो तो हाथ के दर्पण में चेहरे दर्पण रूपी चेहरे को जो देखना चाहे तो जैसे कुछ पकड़ में नहीं आता इसी तरह भरत जी की बाणी है जो मुख मुकुरकुर निज पानी गही न जाए अस अद्भुत तो बाणी अच्छा लेकिन भरत जी की बात क्या है बस वही तो बात की बात है भरत जी कहते हैं मेरी रुचि जानना है प्रभु तो एक क्या विनती सुन प्रभु करहु सोई जो विनती सुन प्रभु करहु सोई जो उचित लगे रघुनाथ जो उचित लगे रघुनाथ अस कहीं कही राजेश बिकल अति प्रभु चरणन मात रघुवर लोट चनो भरत जोरी युगहा प्रभुवर प्रभुव लोट जनहित प्रभुचित शोभन होई जनहित प्रभुचित एक और शब्द पर विचार करना है भगवान कह रहे तुम्हारी जो रुचियों से बताओ अब भरत जी क्या कह रहे हैं जनहित प्रभु जिसमें जन का हित हो किंतु आपके चित्त में क्षोभ ना हो संकोच ना हो वह आपका नारद जी ने अपनी रुचि की बात कही थी भगवान से हमारी रुचि है सुंदर बनने की विवाह करना चाहते हैं। आपन रूप देहो प्रोम भगवान बड़े हैरान हुए कि नारद जी की रुचि अगर पूरी नहीं करते हैं तो लोग ये कहेंगे कि ये गलत लिखा है राम सदा सेवक रुचि राखी भगवान तो सेवक की रुचि रखते हैं और अगर रुचि रखते हैं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा सुंदर बना तो देंगे रुचि रखकर पर थोड़ी देर के लिए सुंदर बनेंगे जीवन भर के लिए बंदर को जग काम न चाओ न जे ही तो भगवान ने सोचा कि क्या करें और रुचि रखनी है भक्त हैं सेवक है स्वामी का दायित्व है सेवक की रुचि रखें, लेकिन रुचि रखने में इनका कल्याण नहीं है तो भगवान ने अपनी माया से कहा कि हम झंझट में पड़ गए हैं कुछ करो और भगवान की माया भी ऐसी अद्भुत है ऐसी प्रेरणा हुई कि नारद जी तुरंत क्या बोले ये ही विधि हो नाथ हित मोरा कर हूं दास में तोरा जिसमें मेरा हित हो सो करें भगवान ने कहा अब ठीक अब रुचि की कोई बात नहीं रही और भगवान ने इसी शब्द को पकड़कर तुरंत कहा यही विधि हो परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब नान कछू बचन नम्र सा हमार तुम्हारा जिसमें हित होगा सो करें परम हित होगा सो करें भगवान ने नारद जी का हित किया आगे भी यही शब्द मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना और नारद जी की कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया भगवान को श्राप देने पहुंचे लेकिन जब हरि माया दूर निवार तब उन्हें समझ में आया कि भगवान तो हित ही कर रहे थे तो नानद जी अपनी रुचि पूरी कराने गए थे पर भरत जी से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जो रुचि हो सो बताओ और भरत जी कहते रुचि नहीं जनहित प्रभुचित शोभ न हो हम अपनी रुचि तो रख सकते हैं लेकिन हमारा हित किसमें है यह हमें समझ नहीं आता भगवान यह तो आप ही जानते होंगे कि हमारा हित किसमें है रुचि आपकी हो और हित हमारा हो जनहित प्रवुचित छोभ न हो यह है भक्त का लक्षण तुम जो चाहो वही ठीक है अब भगवान क्या फैसला कर श्री राम कुछ बोलते इसके पहले ही समाचार मिला जनक जी समाज सहित जनकपुर से आए राम राम यह खबर लगी रघुनंद नहीं संकोच बढ़ राम जी और संकोच में पड़ गए किस किसको को समझाऊंगा किस किस से क्या कहूंगा और गुरुजन है बड़े हैं श्री तुलसीदास जी दो के बारे में कहते हैं रघुनंद नहीं सकोच बड़ और सोच बिबत्सुर राज और इंद्र की चिंता और बढ़ गई कभी भरत ही थे अयोध्या से गुरु वशिष्ठी थे ये क्या कम ज्ञानी थे स्वजनक जी भी आ गए और जहां इतने ज्ञानी इकट्ठे हो जाएं, तो इंद्र तो स्वर्ग के राजा जाए भोग के वातावरण भोगियों को हैरानी होती ज्ञानियों से है सोच रहा है, क्योंकि ममता रत्न ज्ञान कहानी ये ज्ञानवान वैराग्यवान तपस्वी सब संत इकट्ठे हो गए इंद्र भी चिंता लेकिन धन्य है विदेहराज विदेहराज ने जैसे ही कामदगिरी का दर्शन किया चित्रकूट में आकर तो करी प्रणाम रथ त्यागे हो तवही रथ का त्याग कर दिया जनक इस भूमि में रथ पर बैठकर गए, जिस भूमि में राम चले हैं निरावरण चले हैं रथ छोड़कर चले परस्पर मिलन हुआ स्थान ठहरा दिया गया सबको अब एक दृश्य देखें, अद्भुत दृश्य है खबर आई माता कौशल्या के पास माता सुनेना दर्शन के लिए आना चाहती उचित अवसर हो सो बता कौशल्या जी ने कहा कि यह तो हमारा सौभाग्य अवकाश ही है हाँ। सावकाश सुनी सब सीए सासू आयो जनक राज सुने ना जी आई कौशल्या जी को प्रणाम किया आप तुलसीदास जी का संबोधन देखो किसने प्रणाम किया जनक प्रिया गई पाए पुनीता आ, आ, आ, आ। जनक प्रिया ये कौशल्या जी को प्रणाम कौन कर रही है जनक जी की प्रिया सबको प्रणाम करती हैं और उसके बाद सीता जी को देखा कभी सीता जी तो माताओं की सेवा में कौशल्या जी के पास है आ, बेटी को तपस्विनी के वेश में सुनैना जी ने देखा मां का हृदय जैसे विदीर्ण हो गया हो कुछ बोले तो क्या बोले जिनके कारण यह सब कुछ हुआ है विधाता की के विधान में भगवान की लीला में वे कई कह माता भी वहीं बैठे लेकिन रहा भी नहीं जा रहा और कहा भी कैसे जाए देखो व्यथा व्यक्त भी हो जाए और दूसरा व्यथित भी ना हो कैसी अद्भुत प्रस्तुति है सीएमा तू कह संबोधन बदल गया अब जनक प्रिया नहीं बोल रही सीएमा तु कह विधि बुधि बाकी ये विधाता की, की बुद्धि केड़ी है विधाता की क्यों जो पय फैन थोर पवी की जो पय पवी टा की जो पय थे फोन पवित जो पय थे जो अब गंभीर प्रसंग ही है कैसी अद्भुत बात कही जो पैन फूर पवी टांकी बेटी की मां बोली सी ये मात विधाता बिदा, की बुद्धि ऐसी टेढ़ी है कि उसने दूध के फैन को तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग किया दूध का फैन और उसे तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग यह अद्भुत बात कही लेकिन इसमें सब कुछ कह दिया गया संगति मिलाया दूध क्या है अयोध्या का राज्य ही दूध है प्रमाण तभी तो मंथुरा ने कहा था माता के कई से कि अगर श्रीरा राजा बन गए तो तुम राज्य में से ऐसे निकाल दी जाओगी जैसे दूध से मक्खी भामिन भयऊ दूध कह माखी भामिन भयऊ दूध कह माखी तो अयोध्या का राज्य है दूध अच्छा दूध किसी बर्तन में ही रखा जा सकता है तो अयोध्या का राज्य रूपी दूध रखा काहे में था क्या महाराज दशरथ रूपी वर्तन में दशरथ रूपी बर्तन में राज्य रूपी दूध रखा था अब इस दूध में फेन उठा बुलबुला फेन क्या उठा दशरथ जी के मन में यह इच्छा हुई राम ही देव काली जुब राजू राम जी को कल युवराज पद पर, पर बिठाऊं ये दशरथ रूपी बर्तन में रखे हुए राज रूपी दूध में उफान आया फेन उठा अजय उन्होंने दूध में अगर उफान आवे तो फूंक मारकर उसको शांत कर दिया जाए अच्छा कैकई कह जी चुपके से दशरथ जी के कान में फूंक देती यह मत करो तो बात बन जाती कि नहीं लेकिन इस दूध के फेन को तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग और वज्र की टांकी का संकेत कहाँ है कौशल्या सबने कहा माता कहके जी से तुम हमेशा कहती थी भरत न प्रिय मुझे राम समाना सदा कहे हुए सब जग जाना महारानी कहके क्या हो गया है तुम सदा हमेशा से कहती रही हो कि भरत मुझे राम की तरह प्रिय नहीं है अब क्या हो गया कौशल्या अब काह बिगाड़ा तुम मुझे ही लागी वज्रपुर पारा जिसके कारण तुमने इस पूरी नगरी पर बज्रापात कर दिया यह है जो पे फेन फूर पवी ताती बचन वज्र का प्रयोग किया अच्छा दूध के फेन को तोड़ने के लिए कोई वज्र का प्रयोग करें तो फेन तो टूटेगा बर्तन बचेगा और इसीलिए श्री दशरथ रूपी बर्तन भी टूट गया इस वज्र की टांकी के प्रयोग से अच्छा जब बर्तन टूट जाए तो दूध बिखर जाता है श्री दशरथ रूपी बर्तन के टूटते ही राज्य रूपी दूध बिखर गया और बिखरे हुए दूध को कोई स्वीकार नहीं करता अगर जमीन पे बिखर जाए दूध तो उस बिखरे हुए फैले हुए दूध को कोई स्वीकार नहीं करता इसीलिए उस राज्य रूपी दूध को जो दशरथ रूपी बर्तन के टूटने के बाद बिखर गया है न राम स्वीकार करते हैं न भरत स्वीकार करते हैं राज्य मुझे भी नहीं चाहिए मुझे भी नहीं चाहिए अच्छा दोनों बड़ी शालीनता से कहते हैं राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पाव ये मैं बार बार कहता हूं श्री राम जी जैसा राम समान राम निगमक ऐसा स्वभाव अच्छा एक बात सोचो कितना ही कोई सत्संगी व्यक्ति हो उसे मिलने वाली चीज दूसरे को मिल जाए और अंतिम क्षण में मिले जैसे आपसे कहा बस तैयार रहो सवेरे आपको मिलनी और हो गया सब जगह प्रचार भी हो जाए सब कुछ हो जाए और सवेरे सवेरे आपके पास खबर आए तो वो चीज भी नहीं मिल रही है और यहां से तुम भाग जाओ ये कपड़े उतार कर निकलो बाहर अच्छा ऐसी स्थिति में आपको मिलने वाली चीज जिसे जिस दूसरे को मिल जाए वह आपको प्राण प्रिय लगेगा ये बात अलग हम सत्संगी हैं तो मन को समझा लेंगे भाई अपना अपना भाग्य है भाग्य की बात है प्रारब्ध की बात है ऐसा होना था भगवान की इच्छा थी लेकिन भीतर मन बार बार कहे क्यों हुआ ऐसा फिर बुद्धि कहेगी अरे प्रारब्ध काय को परेशान होते हो फिर रुके नहीं होना नहीं ऐसे होगा और अगर संसारी आदमी हुआ तो निश्चित समझो कि जिस अपनी चीज जिसके पास चली गई और अंतिम क्षण में गई और हमको कहीं का नहीं छोड़ा ऐसे गई तो जिसको मिली है वह प्राण प्रिय तो क्या प्रिय ही नहीं हो सकता पर भगवान कहते हैं भरत प्राण प्रिय पाव ही राजू प्राण प्रिय भरत को राज्य मिले और अगर हमारे जैसा आदमी होता तो हमें प्राण प्रिय नहीं लगता उसके प्राण ही प्रिय लगते पर भगवान कहते हैं भरत प्राण प्रिय पाव है किसी ने कहा आप भरत को बड़ा बनाना चाहते हो इसलिए अयोध्या का राज्य पद दे रहे हो राम जी बोले नहीं मैं बड़ा होना चाहता हूं इसलिए भरत को अयोध्या का राजा बना रहा हूं क्यों hmm? यदि मैं अयोध्या का राजा रहूंगा लोग मुझसे पूछेंगे आपका परिचय तो मैं कहूंगा कि मैं अयोध्या का राजा हूं और यदि भरत अयोध्या के राजा हो गए और लोग फिर मुझसे मेरा परिचय पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मैं अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूं तो अयोध्या का राजा होना बड़ा है कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई होना बड़ा है इसलिए मैं चाहता हूं भरत प्राण प्रिय पावही और श्री भरत कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आ ऐसा देखो भाइयों भाइयों में प्रेम भी होता है झगड़े भी होते लेकिन इन दो भाइयों के बीच जैसा झगड़ा हुआ इस झगड़े पर तो करोड़ करोड़ प्रेम बलिहार है कैसा अद्भुत झगड़ा राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई चौदह वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई चौदह वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई ओ और श्री राम और एक भरतशील व्रतधारी अवधराज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी अवधराज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी राम भरत में आज छिड़ गई धैर्व एक लड़ा एक बात है इसीलिए तो पंच कोई फैसला नहीं कर पाए अब एक कहे कि चीज मेरी है दूसरा कहे कि मेरी है तो पंच निर्णय करें कि, कि किसकी है दोनों कह रहे मेरी नहीं है अब पंच किसकी बताऊ दोनों इसी बात पे झगड़ रहे कि ये चीज मेरी नहीं है हम लोग इस पर झगड़ते कि मेरी है इसीलिए सुनैना जी कह रही जो पेन फोर पवीठां सब कुछ कह दिया और ऐसे लगा जैसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वे विवेक निधि बल्लभा हैं आगे तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा सुनिए सुधा देखिए गरल सुनिए सुधा कितनी कठोर बात कही पर जीवन के अनुभव की बात सुनिए सुधा अमृत सुनने में आता है दिखता कहां कहीं मिलता नहीं है यद्यप यह अलग बात है कि अमृत के नाम पर कई चीजें बिकती रहती है। पर अमृत कहां मिलते सुनिए सुधा देखिए गरल विष दिखाई देता इस दुनिया में कहीं अमृत नहीं मिलता जिसे पीकर आदमी अमर हो जाए अमृत पीकर कोई अमर हो गया हो इन वर्षों में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा पर जहर खाकर कई मर गए हैं ऐसे उदाहरण रोज मिल लेते हैं और यह बात तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन भी बड़ा विचित्र है सुनिए सुधा देखिए गरल सब करतूत कराल बड़ी कराल करतूत है समझ में नहीं आता अमृत सुनते हैं विष दिखाई देता है और जहां तहां काक उलूक बक जहां देखो वहां कौए उल्लू और बगुले मिलते हैं अब ये किसके किस लिए कहा जा रहा है कौआ उल्लू और बगुले काक उलूक बक सुनेना जी ने ये अयोध्या में घटी हुई घटना को पद्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर दिया है सुनिए सुधा देखिए गरल का अर्थ क्या सुना क्या था राम राम राजा हमारे बनाए जाएंगे राम राजा हमारे बनाए जाएंगे यही सबने सुना था राम राजा हमारे बनाए जाएंगे गीत खुशियों के घर घर में गाए जाएंगे यही सुना था राम जी कल युवराज पद पर बैठेंगे जय जयकार होगी लेकिन सुना था कि राजा बनेंगे सुनिए सुधा लेकिन देखा क्या बन को चले दो भाई, भाई बन को दो धो इन्हें समझ लो री मे मे बन को देखा सुनिए सुधा देखिए गरल अच्छा और संगति मिला है अमृत किसी को मिल जाए तो अमर हो जाता है अविष मिले तो मर जाता है जब नगर निवासियों ने सुना कि दशरथ जी राम जी को राज्य पद पर बिठा रहे हैं युवराज पद पर बिठा रहे तो अवधवासी क्या बोले जियउ जगतपति बरस करोरी हे hey, आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे ये सुना गया था और देखा क्या गया दस दिन भी नहीं हुए और दशरथ जी का देह त्याग हो गया कुछ सुनते हैं कुछ दिखाई पड़ता है सुना यह था कि रामजी राजा बनेंगे और दिखाई पड़ा कि बलकल वसम धारण करके बनवासी बनकर निकले सुना था कि अयोध्या नरेश बहुत वर्षों तक जिएंगे और देखा ये कि उनका देह संवरण हुआ सुनिए सुधा देखिए गरल सब करतूत कराल यह अयोध्या की घटना के लिए संकेत है अब काक उलूक बक ये कौन जो रामजी के मन में कारण दिखाई देते हैं पहले तो इंद्र उसी ने सरस्वती माता को बुलाया अयोध्या तो जा जाओ और सरस्वती जी ने मंत्रा की बुद्धि बदली और मंत्रा ने कहक को प्राप्त तो तीन है मुख्य इंद्र मंत्रा और कहकई माता सरस्वती जी तो माध्यम है इन तीनों के लिए ये तीन नाम दिए गए काक माने कौआ कौआ कौन इंद्र कैसे मान ले कि के, के लिए काक तुलसीदास जी ने और जगह कहा है वो काक समान पाक दि थी पाक रिपोर्ट मान इंद्र काक समान पाक दि थी छली मलीन कतु न प्रती ये काक उल्लू कौन एक आदमी बोला हम अगले जन्म में क्या बनेंगे रामायण में लिखा है हमने कहा लिखा है वो बाद में कभी पढ़ लेना अभी तो एक दो बात बता रहे हैं। अगले जन्म में उल्लू कौन बनेगा उल्लू कौन अरे अगले जन्म की जाने तो जब बनेगा तब तो बनेगा अभी वो उल्लू है कौन हो ही उल्लू संत निंदा रत मोहनशा प्रिय ज्ञान भानुगत जो संत की ज्ञानी जनों की निंदा करे उसे उल्लू ही समझना क्यों उल्लू समझो क्योंकि जिसे दिन में दिखाई दे वह स्वस्थ आदमी है उल्लू को अंधेरे में ही दिखता है उल्टा ही दिखता है जब किसी को नहीं दिखता तब उसे दिखता है संत जहां होते हैं वहां ज्ञान का सूर्योदय हो जाता है और उस ज्ञान के प्रकाश में सबको दिखाई देता है उल्लुओं को नहीं दिखता ये महापुरुष जो ज्ञान देते हैं सबको प्रकाश मिलता उल्लूओं को नहीं मिलता और उन्हें जब मोह का अंधेरा होता तब दिखता है हाँ ये ठीक है ये ठीक है तो, वो तो बाबाजियों की बात है ये ठीक है मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत तो उल्लू कौन जो संत की निंदा करे और रामचरितमानस की इस घटना में संत किसे कहा गया सबको कहा ही, राम सुठी साधु राम जी साधु है और राम जी की निंदा कहके जी से किसने की मंथना ने इसलिए उल्लू ये उल्लू है और मालूम कैसे निंदा की कहकही जी बोली मेरा राम बदल नहीं सकता सूर्यवंशी है मुझे सबसे ज्यादा चाहता मंत्रा बोली जब सूर्य बदल सकता है तो सूर्यवंशी क्यों नहीं बदल सकता सूर्य बदलता हां महानी जी आप भी बताओ सूर्य कमल को जलाता है कि कमल को जलाता है तो कहकर जी बोली सूर्य के कारण ही कमल खिलता है कमल को जलाता है सूर्य मंत्रा बोली तब तक जब तक कमल के मूल में जल रहता है बिनु जल जारी करे सोई छारा अच्छा समय रहता है तो सूर्य कमल को जिलाता है और जब बुरा समय आता है उसके मूल में पानी नहीं रहता तो जिलाने वाला सूर्य कमल को जलाने वाला बन जाता है राम जी बदल गए कहक जी बोली इसका प्रमाण कल राम जी आपके पास सवेरे ही आए थे रोज आते हैं उन्होंने बताया कि कल मुझे युवराज पद पर बिठाया जा रहा है कह कहक जी उन्हें बताया तो नहीं मंथरा पूरी आज पंद्रवा दिन है भाई पाख दिन सजत समाज आज मेरे द्वारा खबर मिली है आपको और चौदह दिन से राम रोज आ रहे हैं बताया क्या बस कहके जी की गलती क्या हुई मंथरा पर विश्वास कर लिया मंथरा के वचन पर और राम जी पर विश्वास नहीं किया मैं करी प्रीत परीक्षा देखी राम जी की तो परीक्षा तो करती है तब मानती है कि वो हमें चाहते, है। और तो तो चाहते हैं और मंथरा पर मंथरा की कोई परीक्षा नहीं जिन पर हमें विश्वास करना चाहिए उनकी जब हम परीक्षा लेते हैं और जिनकी परीक्षा लेनी चाहिए उन पर जब हम विश्वास करते हैं तो यही दुर्घटना घटती है जो अयोध्या में घटी परीक्षा नहीं विश्वास कर लिया और इतना रोष आ गया कि चौदह दिन तक राम जी ने मुझे नहीं बताया तो एक एक दिन के बदले में एक एक वर्ष का बनवास इसीलिए चौदह बरस राम बनवासी तो उलूक कौन मंथरा काक कौन इंद्र उलूक मंथरा और बक बगुला कौन कै कह कही माता क्यों बगुले को देखो आप बिल्कुल सफेद धवल एक पांव से खड़ा पूरा एकाग्र किसी योगी की तरह दिखाई देता है लेकिन कब तक जब तक मछली नहीं दिखी मछली दिखते ही सारी साधना गई पूरी एकाग्रता गई सुनैना जी का भाव यह है कि माता कह कई राम जी की इतनी भक्त कि उनकी तरह कोई भक्त था ही नहीं लेकिन ये भक्ति कब तक रही जब तक राज्य रूपी मछली नहीं दिखाई पड़ी और राज्य रूपी मछली दिखाई देते ही सारा ध्यान भंग हो गया सारी वृत्ति बदल गई जहां तहा काक उलूक बक और मानस सकृत मराल हंस तो मान सरोवर में है आह और मराल कौन क श्री श्री लक्ष्मण यह कहाँ है बोले संकर मानस राज मराला यह तो शिवजी के हृदय रूपी मानसरोवर में है जहां तहा काक उलूक बक मानस सकर्त मराल विधाता की के बहाने अपनी मन की बात कही सुनैना जी ने सुमित्रा जी भी बोली है। महिलाओं का सम्मेलन था माताएं अपनी, अपनी अपनी बात कह रही सुनैना जी की बात सुनकर सुमित्रा जी क्या कहती हैं? सुनी सोच कह दे सुमित्रा सुनी सोच सोनी से सोच सुमित्रा जी का कह दी विधि बड़ी विपरीत विचित्रा विधाता की गति बड़ी विपरीत और विचित्र है जो सृज पालई हरई बहोरी बाल के लिए सम विधि मत भोरी जो सृजन करके पालन करके हरण कर लेता है दुनिया बनाता है पालन करता अंत में मिटा देता है ये बच्चों की तरह बुद्धि है ब्रह्मा की मिटाना था तो बनाया क्यों ब्रह्मा जी से पूछो क्यों मिटाते हो ब्रह्मा जी बोले हमने तो बनाई थी जब ठीक नहीं बनी तो फिर मिटा देंगे शायद अब ठीक बन जाए अच्छा लेकिन एक बात है यहाँ ब्रह्मा जी तो ये तीनों काम नहीं करते ब्रह्मा जी का संबंध तो सृष्टि की उत्पत्ति से है पालन का संबंध भगवान विष्णु से है संगार का संबंध भगवान शंकर से पर यहां ब्रह्मा जी को कहा जा रहा बाल के लिए भोरी जो सृज पालई हरई बहोरी ब्रह्मा जी बोली ये तीनों हमारी जिम्मे काय को लगा रहे पर यहां सुमित्रा जी कहना क्या चाहती हैं? सुमित्रा जी यह कह रही हैं, वो सृष्टि के उत्पत्ति पालन प्रलय की बात नहीं है ये अयोध्या की घटना के बारे में कह रही हैं, कि अगर राम जी को राज्य राज्य नहीं दिलाना था तो दशरथ जी के मन में यह भाव उठाया ही क्यों ये दुनिया बनाई क्यों और अगर दशरथ जी के मन में आ गई थी इच्छा तो गुरु जी से उसका पालन क्यों करवाए नगरवासियों से उसकी स्वीकृति क्यों दिलाई और दिलाई दी थी तो फिर राम जी को पद पर बैठने क्यों नहीं दिया बच्चों की तरह काम किया अयोध्या में जो सृजी पालई हरई बहोरी बाल केली ईसम विधि भोरी अब एक बात और ध्यान देने की है सुनैना जी कहते हैं कि विधाता की बुद्धि टेढ़ी है सुमित्रा जी कहती है कि विधाता की बुद्धि बच्चों की तरह विचित्र है।, है लेकिन कौशल्या माता क्या कहती कौशल्या अम्बा ने एक ही बात कही आह कौशल्या कह दो सन का कौशल्या दो सन का कौशल्या दोष दो न कौशल्या बस दुख सुख क्षिला कदम विवस दुख सुख क्षति क्षती क्षतिला कौशल्या कहे कह दो कौशल्या जी कह दी इसमें किसी का दोष नहीं है सब कह रहे विधाता का दोष है ब्रह्मा जी का दोष है पर मुझे तो लगता है ये दोष उनको वही देते हैं जिन्हें होश नहीं देखो कौशल्या कहे दोष न काहू कर्म विवश दुख सुख छति लाहू अपने भाग्य का भोग ही अपने सामने आता है दुख सुख अपना प्रारब्ध जैसा जहाँ से वैसे परिणाम मिलते वहां से वैसे परिणाम मिलते वहाँ से मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से बीज कड़वे तो गो ही चुके हो लाही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सो ही चुके हो अपने जीवन की अनमोल श्वासा व्यर्थ विषयों में थो ही चुके हो मांगता ही रहा भोग भिक्षा पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा सैकड़ों बार रोही चुके हो जाए जाए। राम सीता प्रणत के हैं पालक सोचो राजेश हम उनके बालक सोचो राजेश हम उनके बालक बनके बेकार दुनिया में मालिक व्यर्थ का बोझ ढोही चुके हो लाही जा अपना प्रारंभ किसी का दोष नहीं है अपने भाग्य का फल है अच्छा लेकिन कौशल्या जी राम जी को जन्म देने वाली माता है ज्ञानमयी है भक्ति मूर्ति है वे कहती हैं कि किसी का दोष नहीं ब्रह्मा जी के बहाने कैके को लक्ष्य करके सबने बात कही थी लेकिन कौशल्या जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की कौन कहे दोष न काउ किसी का दोष नहीं यह तो अपने भाग्य का भोग है काउ न कौ सुख दुख कर दाता निजीकृत कर्म भोग सभ्राता अपने किए हुए कर्म का फल ही व्यक्ति को मिलता है अब लोग पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिसका फल भोग रहे इस जन्म में तो लोग उनको समझाते कि पिछले जन्म का होगा आदमी मान लेता है होगा अच्छा वो कहते कैसे माने कि पिछले जन्म में हमने गलत किया तो उसका फल भोग रहे? तो समझाने वाले कहते हैं कि अगर नहीं किया था गलत तो भोग क्यों रहे इसलिए जरूर किया हो तो अनुमान और शास्त्र प्रमाण के आधार पर पूर्वजन्म के फल को आदमी स्वीकार करके संतोष ग्रहण कर लेता है भैया अपना भाग्य क्या करें लेकिन एक आदमी ने तर्क किया कुछ लोग हैं जो पूर्वजन पुनर्जन्म मानते ही नहीं कई लोग नहीं मानते कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जिस विचारधारा के लोग ईश्वर को मानेंगे भक्ति निराकार की सब कुछ ठीक है लेकिन पूर्वजन पुनर्जन्म पूर नहीं मानते उनकी अपनी सोच है एक बार ऐसे ही आदमी एक हरेक एक से भिड़ जाता और यही पूछता क्यों तुम तो पूर्वजन्म मानते हो तो सभी सत्संगी लोग हां मानते बोले तो मानते हो पूर्वजन जन पूर्वजन मानते हो बोले हाँ तुम्हारा भी हुआ होगा पिछला जन्म हां हुआ था तो बोले बताओ तुम कौन थे पिछले जन्म अब कौन क्या बता दे पता ही नहीं थे जरूर ऐसा अनुमान लगता है और शास्त्र भी स्वीकार करते हैं इसलिए मानना पड़ता है कि थे जरूर लेकिन कौन थे ये याद नहीं पिछले जन्म में हमें आपको किसी को याद नहीं और हमें तो लगता है कि अच्छा ही है कि याद नहीं इसी जन्म की जो याद है वो तो इतना परेशान किए हैं उन्हीं के हमारे चैन से नहीं रह पा रहे और कहीं पिछले जन्म के भी याद होते आदमी जब सोचता है कि अब अब ठीक चलो अपने घर चले अब अब जाना है अब आप नहीं रोक सकते घर जाना है ठीक है अच्छी बात है अब कल्पना करो इसी जन्म का घर इतना व्याकुल कर देता है और कहीं पिछले जन्म का भी याद होता तो क्या दशा होती कि जाएं तो लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि इस जन्म वाले में जाएं कि पिछले जन्म वाले में जाएं कितनी झंझट होती आप तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि जरूरत भर कहीं याद रहने देते हैं पिछले जन्म का लेकिन है तो पर वो मानते ही नहीं था बताओ कौन कौन थे तुम पिछले जन्म में कोई ना बता पाओगे एक आदमी था बोले महाराज इनसे हमारी बात करा बड़े बड़े गुरुओं को मौन करा दिया बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे तो कुछ के समाधान गुरु लोगों से तो कुछ के चेलों से होते गुरु जी का चेला बड़ा तगड़ा था बोले महाराज आप बैठो हमसे कराओ इनकी बात तो वही बोला बोले क्यों क्या पूछ रहे गुरुजी से बोले यही पूछ रहे तुम पूर्व जन्म मानते हो पिछला जन्म मानते हो बोला मानते, मानते तो बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे वो तुरंत बोला गुरुजी का चेहला बोले हम तुम्हारे बाप थे हम तुम्हारे बाप थे अब उसको बड़ा क्रोध आया तम तमा गया क्रोध में कांपने लगा बोले ये झूठ है झूठ है तुम हमारे बाप नहीं थे अब क्रोध में था तो ये चेला बोला फिर बोले हम तुम्हारे बाप थे तो बोला कोई बात नहीं तुम ही बने रहो मान तो गए कि थे यही तो सिद्ध करना था उसमें क्या दिखा चाहे हम तुम्हारे बाप रहे चाहे तुम्हारे सिद्ध थे तो भैया चाहे क्रोध में मानो चाहे बोध में मानना तो पड़ता है जन्म जन्म मुनि जतन कराए जन्म जन्म पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम भगवान शंकराचार्य कहते हैं तो ये मानना होता है लेकिन अब थोड़ा महापुरुषों के ढंग से और विचार करें वेदांत के ढंग से ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव के आधार पर विचार करें अब मान लो किसी ने प्रश्न किया कि पिछले जन्म का फल भोग रहे हैं जो किया था उसका तो सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी तब किसका कौन प्रारब्ध रहा होगा पिछला जन्म ही नहीं रहा होगा जन्म नहीं रहा होगा तो कर्म नहीं रहे होंगे और कर्म नहीं रहा होगा तो प्रारब्ध क्या बना होगा सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी पहले पहले जो पैदा हुए होंगे लोग तो इसका भी उत्तर देने वाले लोग वो कहते जब पहले प्रलय हुई थी वो लोग मिटे तो वो जो संस्कार रह गए उन्हीं के आधार पर दूसरे जन्म से यात्रा शुरू पूछने वाला भी बड़ा तगड़ा बोले नहीं हम सृष्टि प्रलय की बात कह नहीं हम तो ये कह रहे कि पहले जब सृष्टि हुई थी क्योंकि प्रलय तो पहले हो ही नहीं सकती जब सृष्टि नहीं तो प्रलय हुई किसकी होगी तो सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी और इसका उत्तर नहीं है पिछले जन्म वालों के पास भी इसका उत्तर कौशल्या जी ने दिया और यही ज्ञानी जनों का उत्तर है देवी मोह बस ये अज्ञान के कारण ना समझी के कारण ऐसा लगता है सोची है बादी विधि प्रपंच अस अचल अनाज ये प्रपंच है जो तो समझ में न आए अचल और अनाद है क्यों आप कहेंगे अगर ये भाग्य नहीं तो ये भोग किसका है और फिर ये तब महापुरुष उत्तर देते हैं कि अच्छा है एक बात बताओ आप रात को सोते हो सपना देखते हो और सपने में देखते हो कि हम बाजार में जा रहे थे सड़क पर केले के छिलके पर पांव पड़ा गिरकर कर फिसल कर, गिर गए पांव की हड्डी टूट गई बड़ा दर्द हुआ कौन से प्रारब्ध का फल था सपने में पांव की हड्डी टूट गई बड़ा दर्द हुआ अच्छा चलो सपने में राजा बन गए कौन से पुण्य का फल था और जागे तो सपने हो भिखारी नृप रंग नाकपति हो इसी तरह ज्ञानी जनों ने कहा कि ये कुछ नहीं है ना अगला ना पिछला ना कर्म न भोग फिर क्या है शंकर जी कहते उमा कहू मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना इस जगत की पारमार्थिक सत्ता नहीं प्रातिभाषिक सत्ता है इसीलिए यह कहा जाता है महापुरुष कहते ना कछुआ न हो रहा ना कछु हो नहार जो का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार ये प्रपंच है इसमें बुद्धि लगाओ ही मत ये अनादि है देखो अविद्या अनादि है ये अज्ञान भी तो अनादि काल से है लेकिन अनंत तो नहीं है इसका अंत हो जाता है कब गुरुदेव के मिलने पर सदगुरुदेव के ज्ञान से अविद्या का अंत हो जाता है अनादि तो है पर अनंत नहीं है पर यह ज्ञान और भगवान अनादि हैं और अनंत हैं तो कौशल्याजी ने कहा कि इसमें किसी का दोष नहीं अगर भाग्यवादी हो तो काल कर्म बस हो गुस्साई और अगर इससे आगे बढ़कर विचारवान हो गए हो तो ये समझ लो ये प्रपंच है जगत स्वप्न के समान है कहीं कुछ नहीं है भक, कर्म की बात कही ज्ञान की बात कही लेकिन भक्ति भी है ना धर्म उपासना ज्ञान कौशल्याजी ये कहते कहते भाव बेहुल हो गई उनके आंखों से आंसू बरसने लगे कौशल्याजी को जो रोते देखा तो सबने यही कहा देवियां बोली सुनिरा जी बोली सुमित्रा जी बोली कि कितना ही अपने हृदय को मजबूत करो कर्म की बात कहकर ज्ञान की बात कहकर समझाओ लेकिन राम ऐसा बेटा जिसका बनवासी हो गया हो सीता जैसी बहू तपस्विनी के वेश में बन बन भटक रही हो लक्ष्मण निरावरण चरण पीछे पीछे सेवा पे। चक्रवर्ती सम्राट की पट महसी ऐसा दृश्य देखे तो कितना ही मन को समझाओ पर दुख होता ही है इसीलिए आपके आंखों में आंसू बरस रहे हैं आंखों से पर कौशल्या जी ने ऐसी बात कही अद्भुत बात कौशल्या जी बोली राम वनवासी बने मेरे आंखों में आए हुए आंसू उस कारण से नहीं है कैसी मान ले कोई और कौशल्याजी आंचल से अपने आंसू पहुंचते हुए बोली राम सपथ मैं किन न काऊ कौशल्या जी बोली मैंने आज तक राम जी की सौगंध नहीं की आज तक दशरथ जी ने तो राम जी की सौगंध करके वचन दिया पर मैंने राम की सौगंध कभी नहीं खाई सौगंध नहीं की लेकिन आज चित्रकूट जैसे पवित्र तीर्थ में राम की सौगंध कर रही राम सपथ मैं की न काऊ सोकरी कहू सखी सखी भाओ क्या यही राम जा बना राम जी बन को चले जाएं इसका मुझे दुख नहीं है लक्ष्मण जान की बन जा रहे दुख नहीं फिर आंसू क्यों? क्यों राम जाई बन राज भल परिणाम न पूछ आंखों में आंसू क्यों मैं राम की सौगंध करके कहती हूं इस चित्रकूट जैसे तीर्थ में कलाम के वन जाने का मुझे दुख नहीं फिर आंखों में आंसू क्यों क गरी ही एक कहे कौशिला मोही भरत कर सूत मुझे तो भरत की चिंता है भरत का दुख है मेरे भरत का क्यों अब कौशल्या जी आंसू नहीं रोक सकी कहने लगी महाराज दशरथ अब नहीं है पर जब थे तब अयोध्या नरेश महाराज दशरथ बार बार एक ही बात कहते जब मेरे भवन में विश्राम करते मैं उनकी चरण सेवा करती तो कभी कभी भाव विवल होकर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ उठकर बैठ जाते और कहते कौशल्या कुछ कहना चाहता हूं हां कही है? एक दिन मैं तो नहीं रहूंगा पर मेरी एक बात कही हुई याद रखना क्या जानती हो इस रघुवंश रघुकुल का दीपक कौन है जो रघुकुल को अपने स्वयस के प्रकाश से भर देगा कौशल्या जी मैं सोचती थी शायद राम का नाम लेंगे मैं कहती कौन है तब श्री दशरथ जी भाव विभोर होकर कहते इस रघुवंश के कुल का दीपक अगर कोई है तो वह है भरत और एक बार नहीं जाने सदा भरत कुल दीपा बार बार मुह कहे महीपा बार बार महाराज दशरथ ने कहा कि मैं तो नहीं रहूंगा पर मेरी बात याद रखना इस रघुवंश के कुल का दीपक रघु कुल का दीपक कोई है जो स्वयं के प्रकाश से इस वंश को भर देगा वह भरत है कौशल्या जी कहती हैं कि मैं दो दो दो को खो चुकी हूं सूर्य अस्त हो जाए तब तो प्रकाश पाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती और सूर्य अस्त हो गया अयोध्या का सूर्य तो महाराज दशरथ के साथ अस्त हो गया अथयव आज भानु कुल भानु सूर्य वंश का सूर्य दशरथ जी के साथ अस्त हो गया सूर्य के अस्त होने पर मणि से प्रकाश मिलता है और मणि है राम जाए दीख रघुवंश मणि और मणि चली आई बन में और लक्ष्मण क्यों चले आए उन्हें जहां मणि वहां फानी तब तो जब सूर्य अस्त हो गया और मणि रहे नहीं संग तब तो दीपक का ही सहारा होता है उसी से प्रकाश होता है दीपक का और दीपक जाने उस सदा भरत कुल दीपा तो मुझे सोच यह है कि यह भरत रूपी दिया कहीं बुझ न जाए और इसे कौन बुझाएगा हवा हवा कौन सी का काहि न शोक समीर डुलावा शोक का समीर इस भरत रूपी दिए को बुझा न दे यही मुझे डर है मैं सूर्य को खो चुकी हूं मणि मुझसे दूर चली गई है अब तो दिए का ही भरोसा है और ये दीपक कहीं राम विर मैं शोक के समीर के कारण बुझा न दिया जाए मोर सोच भरत कर भारी एक बार नहीं दूसरी मुझे भारी सोच है भरत का और जब कौशल्या जी ने ये रोकर कहा कि मुझे भरत की चिंता है देख सुभा कहत सब कोई राम मां तू अस काहे न हो जब कौशल्या जी ने कहा कि मुझे भरत की चिंता है इसलिए हे सुनैना जी आप विवेक निधि बल्लभा है आपको कौन उपदेश दे सकता है पर रानी रायसन अवसर पाई अगर अवसर मिल जाए तो महाराज जनक से यह कह देना कि भरत को राम के साथ भेजने वन क्योंकि भरत राम के बिना रह नहीं पाएगा और से यह कह भी नहीं पाएगा रहे नीक मुह लागत नहीं गुड स्नेह भरत मनमाही रहे नीक मुह लागत नहीं और जब कौशल्या जी ने यह बात कही सब भाव विहोर हो गए सब देवियों के आंखों से आंसू बरसने लगे और उस समय तुलसीदास जी कैकई कह माता का चित्र खींचते कि कैकई माता की क्या दशा है उनको लगा एक राम की मैया जो भरत के लिए आंसूदार है एक अभागिनी भारत की मां युग युग तक चलती रहे यही कठोर कहानी लघुकुल में भी थी एक अभागी अभागिनी पर क्या करे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आँखों में पानी तुलसीदास तो जी कहते हैं कह कैके जी सोच रही है अवनी जमही जांचत कैके दो से प्रार्थना कर रही है कह कही सिर झुका हुआ है आंसू बरस रहे हैं पृथ्वी की ओर देख रही है प्रार्थना ऊपर वाले से कर रही है अवनी जमा ही जांचत कह कई पृथ्वी से कह रही कि तू फट जा तुम्हें तो इसमें समा जाऊं किस क्या मुह लेकर मैं इन सब की तरफ देखू कौशल्या जी की तरफ कैसे देखू ये पृथ्वी फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं और अगर पृथ्वी नहीं फटती तो यमराज से कह रही तू ही प्राण ले जा अमन यम याचत कहके और मही न बीच पृथ्वी फटकर जगह नहीं दे रही है और विधि नीचू न दे और ब्रह्मा ये भाग मौत नहीं दे रहा है पश्चाताप की प्रतिमा बनी है कह के, के सुनेना जी ने भी देखा यह शोक का वातावरण जैसे करुणा जनु करुणा बहुबेश बिस जैसे करुणा अनेक रूपों में प्रकट होकर आंसू बहा रही हो सुनेना जी ने सीए हित विनय सुनाए आज्ञा हो कौशल्या जी से कहा तो बेटी जानकी को मैं अपने साथ लेती जाऊं पिता से मिल लेगी कौशल्या जी ने कहा कि इसमें क्या पूछा सीता जी को लेकर सुनैना जी गई जनक जी परम विरागी है परम ज्ञानी है लेकिन अनुरागी है जब श्री जानकी जी को देखा आहा। याद आ गए बीते हुए क्षण इसी बेटी को डोली में बिठाकर विदा किया था इसी के लिए कहा था कांकी हूं जो सिया के कबों पग में गढ़े तो पतिया लिखती और वही आज बन में और इस तपस्वनी वेश में जनक जी के आंसू तो आए पर शोक के नहीं पुत्री पवित्र किए कुल तुलसीदास जी कहते महाराज जनक ने कहा कि मेरी पुत्री ने पुत्र तो नहीं था पुत्री थी लेकिन पुत्री ने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया पिता के कुल को भी और पति के कुल को भी कई लोग पुत्री के नाम से ही बहुत घबराते हैं महाराज बेटी हुई है क्या कर बेटी तो हमने कहा इतना का बेटी हुई है बेटा बेटा हुआ बोले बेटा, बेटा, बेटा नाम चलाता है बेटी से नाम थोड़ी चलता है बेटे से नाम चलता है बेटी तो पराया था नहीं हमने कहा एक बात होता हूँ बेटा नाम चलाता है कि नाम कटाता है बेटे ही कहता है कि पिताजी अब आपका बुढ़ापा है कब चले जाओ कोई ठिकाना नहीं बाद में बड़ी दिक्कत होती तो ये मकान हमारे नाम ये जमीन जायदाद सब हमारे नाम पिता कहता है ठीक है ले लो बाप का नाम कटा बेटे का नाम लिखा नाम चलाता है कि नाम कटाता है मैं कोई बेटों का विरोध नहीं कर रहा हूं आप ऐसा न समझ लें। लेकिन जो बेटों के कारण बेटियों की उपेक्षा करते उनकी बात कह रहा हूं देखो बेटा बुद्धिमान हो सकता है पर बेटी हृदयवान होती है पिता बीमार होगा बेटा सेवा करेगा डॉक्टर लगा देगा और सेवा करने दिखा दिया डॉक्टर साहब को दिखा दिया इलाज चल रहा है कर तो रहे साहब आप आगे भगवान मालिक है कुछ। कर तो रहे बुद्धि से पूरी व्यवस्था करेगा लेकिन बेटी को अगर पता लग जाए आपने देखा होगा कि पिता अस्वस्थ है तो वह आकर बैठ जाएगी और उस जगह को छोड़कर नहीं जाएगी आंसू बहाती रहेगी सेवा करती रहेगी क्योंकि बेटी माने हृदय प्रधान और बेटा माने बुद्धि प्रधान और बेटा भी अच्छा है बेटी भी अच्छी है दोनों बराबर इनको कम ज्यादा सोचने वाले ठीक नहीं है मैं तो कहता हूं अगर बेटा भी हृदयवान है भक्त है श्रवण कुमार है तो क्या कहना और बेटी तो बेटी है ही लेकिन एक अंतर है एक संत ने कहा कि काय को भेद करते हो राम भजत बिटिया भली भगवान का भजन करे तो बेटी भी अच्छी और भगवान का भक्त ना हो तो बेटा भी अच्छा न राम भजत बिटिया भली विमुख भलो नहीं पूत और शबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयभूत शबरी भी बेटी थी किसी की बैकुंठ गई धुंधकारी आत्मदेव केटा प्रेत तो बने और मुझे तुलसीदास जी को कई लोग नारी निंदक और देवियों का निंदक ढोलगं और सुद्रपुनारी ऐसी दो चार चौपाइया छाट छाट कर उनको नारी निंदक एक आदमी बोला तुलसीदास इसलिए नारी निंदा करते इसमें मनोवैज्ञानिक कारण है साइकोलॉजिकल इफेक्ट है हाँ। हम लोग कहा क्या है साइकोलॉजिकल बोले पहले तो तुलसीदास कुछ थे नहीं उनकी पत्नी ने उनको फटकार दिया सो तुलसीदास हो गए तब से नारी जाति के प्रति उन्हें घृणा हो गई मुझे एक महापुरुष की कही हुई बात याद आई मैंने कहा कि माता रत्नावली की महिमा कम नहीं लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास जी कुछ नहीं थे पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हो गए हमने कहा पत्नी के फटकारने से अगर कोई तुलसीदास होता तो आज घर घर में तुलसीदास होते कहा झगड़ा नहीं होता पत्नी बन इसलिए तुलसीदास जी ने नारी निंदा नहीं पुत्री पवित्र किए कुल दो ये तुलसीदास जी लिख रहे महाराज जनक कह रहे हैं कि पुत्री ने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया पुत्री दोनों कुलों को पवित्र करने वाली होती है और पुत्र से एक ही कुल पवित्र हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए लेकिन जनक जी की आंखों में आंसू आए प्रसन्नता के मैं बेटी धन्य है इतना बड़ा त्याग राजा की बेटी होकर पर कैसी निष्ठा जो सिखाया गया था सास ससुर गुरु सेवा करे हो राम जी ने नहीं कहा था कि हमारे साथ बन चलो फिर क्यों आई मां ने सिखाया था पति रुख लख आयस अनुसरे हो यह थोड़ा उनने कहीं कही नहीं हम तो जाने को तैयार थे वे कही नहीं रहे उन्हीं ने मना किया मतलब की बात है लोग बड़ी जल्दी उन्हें मना किया हम तो कह रहे थे कि चले तुम कहो तो चले अब कौन कह देगा कि चलो पर सीता जी ने मना करने के बाद भी मैं चलूंगी ये पति रुख लखी इसीलिए जनक जी कहते हैं पुत्री पवित्र किए पुल दो लेकिन जो तपस्विनी वेश देखा तो उनकी आंखों में आंसू इसलिए भी आए एक पिता ने इसी युग की घटना है अपनी बेटी का विवाह किया एक ही बेटी थी बहुत ठाटवाट से और जितना जो कुछ बन सकता था सामर्थ और श्रद्धा पूर्वक दिया पर विधा था क्या करे कोई पता नहीं है बेटी ससुराल पहुंची और दूसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो गई ससुराल वाले माता पिता परिजन परि सब दुखी थे सब, सब इकट्ठे हुए सबके सब आंखों में आंसू थे पिता कवि था हृदयवान व्यक्ति था जब बेटी को ले जाया जा रहा था स्मशान कफन उड़ाया गया तो उस पिता के मुंह से निकला कि दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीदे नाम मुरादी में दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीदे नाम मुरादी में कफन देना ही भूले थे फकत सामान्य शादी में यही देना भूल गए थे आज जनक जी को भी लगा कि बेटी को विदा करते समय सब सम कुछ दिया पर ये बलकल वस्त्र देने भूल गए थे तपस्वियों के वस्त्र देने भूल गए थे आज इस रूप में देखा तापसवेश जनक सीय देखी भय प्रेम परितोष विशेखी पुत्री पवित्र की पिता अत्यंत आह्लादित है आनंदित है श्री सीता जी के तप और त्याग पर बलिहार जाते हैं पर श्री जी की निष्ठा थोड़ी देर रही फिर मां से कहा कि मां मेरा वहीं रहना उचित है लेकिन पिता से कैसे कहे तब सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि जानकी जाना चाहती है। जनक जी ने आंखों में आश्र भर कर विदा किया श्री जानकी जी राम जी की कुटिया में गई रात्रि का समय है जनक जी सो रहे हैं नींद नहीं लगी है बस लेटे हैं। सुनैना जी आकर बैठ गई है चरण दबा रही हैं बातचीत हो रही है परस्पर जनक जी ने पूछा वहां गई थी हां क्या बात हुई और तो सब बात हुई लेकिन एक बात है श्री राम जी की जननी कौशल्या जी ने कहा है कि अगर अवसर मिल जाए राम रायसन अवसर पाई, अवसर मिल जाए तो यह कह देना कि राम से भरत को अलग ना करे चाहे वन ही भेजना पड़े तो भरत को भेज दें अगर भरत राम से अलग रहे तो जीवित नहीं रह सकेंगे महाराज जनक ने जब यह बात सुनी कौशल्या जी भरत जी के लिए यह बात कह रही तो जनक जी उठकर बैठ गए रात्रि का समय है महाराज जनक उठकर बैठे आंखों में आंसू है शरीर में रोमांच है और जनक जी बोले कुछ कह रहा हूं सुने ना सुनो सावधान सुन सुमोखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचन भरत कथा भवबंध भवबंधोचन सावधानी से सुनो हे सुमुखी हे सुलोचनी मैं भरत कथा भरत जी कथा सुना रहे जनक जी बोले नहीं महिमा सुना रहा भरत कथा भवबंध विमोचनी भरत जी की कथा भवबंधन से मुक्त कर देने वाली है भरत जी की कथा जिसके जीवन में उतर जाए वही भावबंधन से मुक्त हो जाए अच्छा जिसकी फलश्रुति सुनने उसको सुनने का तो मन होता है सुनैना जी बोली जिस कथा की ऐसी फलश्रुति है तो आप, आप तो सुनाए भरत कथा सुनाए जनक जी बोले मैं नहीं सुना सकता मेरी सामर्थ्य क्यों आप तो विवेकी हैं विदेह कहलाते हैं ज्ञानी हैं जनक जी बोले वो ठीक है लेकिन मैं स्वाभिमान पूर्वक कहता हूं धर्म कठिन विषय धर्म के बारे में विश्लेषण करना किम कर्म किम अकर्मित कवियों अपित्र मोहिता कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि क्या धर्म है क्या धर्म बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि मोहित होती कि क्या करें बड़ा कठिन है निर्णय करना धर्म राजन ब्रह्म विचारू Yahan jata Matimur Prachadu Yahan jata Matimur Ah Ah Ah Ah Yahan jata Matimur Yahan. मती मोरे, मती मोरे, मती मोरे। यहां जथामति मोर प्रचार धर्म सूक्ष्म विषय है विश्लेषण के लिए राजनीति और कठिन और ब्रह्म विचार वेदांत का विश्लेषण व्याख्यान करना सूक्ष्म विषय बहुत मति नलख है ये मतिलख है पर जनक जी कहते हैं धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार वेदांत जैसे सूक्ष्म विषय का विवेचन मेरी बुद्धि कर सकती है लेकिन सो मति मोरी मेरी वैसी बुद्धि भरत महिमा ही भरत जी की महिमा कहे संभव नहीं है कहे का छू सकती न छाई भरत जी की छाया भी नहीं छू सकती अच्छा एक अटपटी बात है अच्छा छाया पकड़ी न जा सके छुई तो जा सकती ये रही छाया पकड़ नहीं सकते छू तो सकते फिर जनक जी क्यों कहते हैं कि भरत जी की छाया भी नहीं छू सकती उसका अर्थ यह है सुनैना जी से जनक जी ने कहा कि व्यक्ति की छाया छूई जा सकती पर व्यक्ति की छाया की छाया नहीं छुई जा सकता तो भरत व्यक्ति है ही नहीं भरत ही जान राम परिछाई भरत जी तो राम जी की छाया है तो राम जी की छाया तो छुई जा सकती है पर छाया की छाया कैसे छुई जा सके कहे कहा छू सकती न छाई तो मुझे भरत जी की कथा जनक जी बोले कहा तो सारद कर ही सागर सीप की जाही उली तो गुरु वशिष्ठ जी का भरत महामहिमा जललाशी मुनिमति ठाण तीर अबलाशी तो भरत जी की महिमा कितनी है कोई नहीं जानता एक ही है जो जानते भरत महा महिमा सुनो रानी भरत महा महीमा आ, आ, आ, आ भरत महा महिमा भरत महाम नहीं राम ज्ञान ज्ञान राम न सखी पखान ज्ञान ज्ञान ही नहीं, ज्ञान नहीं रावण बतही बथानी भरत महाव भरत महा महिमा सुन रानी जान ही राम न स कहीं बखानी राम जी जानते सुनना जी बोली तो उनसे ही प्रार्थना करूंगी कि भरत जी की कथा सुनाए बोले न स कहीं बखानी क्योंकि भरत का नाम लेते ही उनकी भाव समाधि लग जाती है ऐसे हैं श्री भरत जनक जी भी यही कह रहे हैं कौशल्या जी भी यही कह रहे हैं वशिष्ठ जी भी यही कह रहे हैं और स्वयं भगवान राम यही कह रहे हैं लक्ष्मण जी भी भरत जी की तरफ सब भरत जी की तरफ हो गए क्योंकि होत न भूतल भाव भरत को तो ये सबको कौन बदल देता अचर सचर चर अचर करत को और तुलसीदास जी से पूछा गया कि यह तो सब हुआ आपको क्या मिला तो तुलसीदास जी कहते कलिकाल तुलसी से सठनी हथी राम सन्मुख करत हो शिह राम प्रेम पीयुष पूरन होकर जनमना भरत को श्री राम राम प्रेम पीयूष पूरण होत जनम न भरत पक्षीयरा प्रेम पीयूष पूर्ण हो त भरत पक्षी राम राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो जनमन भरत गो राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो तो जनमन भरत गो श्री राम पीयूष पूत जनमन भरत गो सिया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 karam ram ram ram na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 जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पत हर हर महादेव